होने का समय हो तो अवश्य सो जाएं भोजन थोड़ा सा कम लेंगे तो लाभ में रहेंगे वैसे बनाते हैं हम ऐसा ही है कि आप ज्यादा न खा सकें लेकिन फिर भी यदि मात्रा थोड़ा सा ध्यान रखकर खाएंगे तो ठीक रहेंगे और दूसरा अपना सामान है वस्तु है कोई साधन है पैसा है कोई गहना है तो वो आपके लिए एक असुखद स्मृति न कि ये खो गया था ये ऐसा हो गया था उसका थोड़ा सा आप सावधानी से रखेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा फिर आप जैसे आए हैं उससे अधिक प्रसन्न होकर यहां से जा सकेंगे बाकी बातें आपको समय प, समय पर हमारे व्यवस्था करने वाले लोग बताते रहेंगे थोड़ा सा सहयोग करेंगे एक दूसरे का कोई भूल जाए तो आप याद दिला दीजिए कोई छोड़ जाए तो उसके ले जाकर उसे पहुंचा दीजिए कपड़ो पड़ोसी है साथ का है तो काम चल जाएगा इस समय में हम एक वेद मंत्र की चर्चा करते हैं जो ईश्वर और उपासना से संबंध रखता है तो आज मैं आपका एक बहुत परिचित मंत्र होना चाहिए क्योंकि ऋग्वेद के मंत्रों से प्राय हम परिचित हैं छोटा सा मंत्र है तीन चरणों का उसका क्या लाभ होगा वो मंत्रार्थ देखने से आपको पता लग जाएगा ओपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया व्यम नमो भरंतमसी ओ शांति शांति शांति प्राय हमारे सामने एक प्रश्न होता है कि हमको उपासना कैसे करनी चाहिए हम वैदिक धर्मी हैं, तो वैसी ही करनी चाहिए जैसे वेद ने बताया है क्योंकि हम वैदिक धर्मी हैं, तो जो कुछ करते हैं जो वेद ने कहा है वेद ने बताया है वही हमारा धर्म है इसीलिए हम वैदिक धर्मी है ये प्रश्न प्रायः प्रायः होता है कि उपासना कैसे करें तो ये वेद मंत्र इतना सरल है इतने सरल शब्दों में बात कह रहा है कि ऐसी उपासना किसी को करने में कभी, कभी भी कोई परेशानी नहीं आ सकती शब्दों पर ध्यान दीजिए परमेश्वर से ही उपासक कह रहा है कि मैं तेरी उपासना कैसे करूं कैसे कर रहा हूं कैसे करनी चाहिए आप जानते हैं कि ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त है अग्नि उसका देवता है मधुच्छंदा वैश्वामित्र उसका ऋषि है गायत्री उसका छंद है इसमें नौ मंत्र हैं, नौ मंत्र बहुत ही इसी तरह के गंभीर अर्थ को लिए हुए हैं तो अग्नि ये संबोधन है और जब किसी को संबोधन दिया जाता है तो याद रखिए कि कोई जड़ वस्तु को पुकारता नहीं है कि हे लकड़ी तुम इधर आ जाओ ये माचिस तुम जल जाओ हे नल तुम खुल जाओ ऐसा तो कोई नहीं बोलता तो संबोधन जब भी किया जाएगा तो चेतन के साथ होगा तो जो लोग कहते हैं जी हम जड़ अग्नि के उपासक हैं उपासक वहां संबोधन करते हैं कर सकते हैं जहां प्रतीक के रूप में कोई बात कर रहे हैं तब भी दूसरा ही अभिप्रेत हो है तो इस मंत्र में जो संबोधन है वो अग्नि के लिए है अग्नि अग्नि तो अग्नि किसका वाचक है अग्नि तो परमेश्वर का वाचक है मुख्य रूप से क्यों है कैसे है वो विस्तार की चीज है उसको अभी हम चर्चा में नहीं ले रहे हैं तो अग्नि हे अग्नि हे परमेश्वर ता उप एमसी तुझ तक तेरी तरफ तेरे पास उप यहाँ है समीप के अर्थ में ए मसी आते हैं आ रहे हैं आते रहेंगे वेद में एक बात ध्यान रखने की है क्योंकि हम जब प्रयोग करते हैं तो एक समय में एक ही चीज का प्रयोग कर सकते हैं मतलब भूतकाल का कर रहे हैं तो भूतकाल का ही करेंगे वर्तमान का है तो वर्तमान का भविष्यत का है तो भविष्यत का लेकिन परमेश्वर केवल वर्तमान में होता हो केवल भूत में या केवल भविष्य में होता हो ऐसा तो है नहीं तो परमेश्वर जब त्रिकाल में है तो आपके मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि यह वर्तमान में या भूत में या भविष्य में क्यों बात कर रहा है solaa. वो बात हमारी अपेक्षा से होती है उसकी अपेक्षा से नहीं उसकी अपेक्षा तो वो पहले था तब सुन रहा था आज है सुन रहा है भविष्य में होगा सुनेगा ये गा था है ये उसकी अपेक्षा से नहीं है जब मैं पहले सुना रहा था तब भी वो सुन रहा था आज मैं सुना रहा हूँ तब भी वह सुन रहा है भविष्य में मैं सुनाऊंगा तब भी वह सुनेगा तो ये गा है था है है है, ये उसके लिए है कि मेरे लिए क्योंकि पहला मेरा है आज मेरा है भविष्य मेरा होगा उसका तो सदा वर्तमान ही होता है जो सुन रहा है वो तो कहेगा कि मैं सुन रहा हूं ना, सुन रहा हूं सदा से सुन रहा हूं तूने सुनाया था तब भी मैं सुन रहा था था तेरे लिए है मेरे लिए तो नहीं है सुना रहा है मैं सुन रहा हूं भविष्य में तो सुनाएगा मैं तब भी सुन रहा हूं तो वो शाश्वत है इसलिए वो उसके साथ तो सदा एक रस्ता है इसलिए हमारे मंत्रों का जब हम अर्थ करते हैं तो ए मसी मैं हम आते हैं मैं आता हूं अर्थ वही है कि तेरे पास तो मैं हूं मैं भी आ रहा हूं मेरे से पहले थे वो भी एमसी कह रहे थे मैं कह रहा हूं कि आऊंगा तब पुराने लोग भी कहते थे आऊंगा आगे कहेंगे आऊंगा तो हम बदलते रहते हैं हमारा कहने का तरीका बदलता रहता है तुम तो यथावत हो तुमको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती तो इसलिए काल हो विभक्ति हो वचन हो पुरुष हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता इसको वेद की भाषा में व्यत्यय कहते हैं अर्थात यदि वहां अर्थ शब्दार्थ है मैं कहूंगा तो वहां तीनों ही अर्थ लिखें निकलेंगे कि मैंने कहा है कह रहा हूं कहूंगा तो ये कहता है ता उप एवं हे अग्नि त्वा तेरे निकट उप निकट के लिए समीपता के लिए ए मसी प्राप्त होता हूं होते हैं हम सब मिलकर आ रहे हैं तो वह होते हैं इसका अर्थ है अकेला है तो हो रहा हूं यह अर्थ हो जाएगा यहाँ आपके शब्दार्थ से कोई अंतर नहीं आएगा कोई कठिनाई पैदा नहीं अब प्रश्न ये है कि क्या मैं उसके निकट नहीं हुँ? जो उसके निकट आ रहा आप तो सब उन सिद्धांतों से परिचित हो और कहोगे नहीं हम तो निकट ही हैं। ये बात उसकी ओर से तो ठीक है कि वो निकट है लेकिन मेरी ओर से ठीक नहीं है क्यों वो नहीं है क्योंकि मैं एक समय में एक ही बात पर ध्यान कर सकता हूं ये मेरा सामर्थ्य ऐसा है मैं एक समय में एक ही स्थान पर रह सकता हूं एक समय में थोड़ा सा ही थोड़ी बात को ही देख और जान सकता हूँ तो जिस समय मैं जो कुछ देख रहा हूं उस समय दूसरा नहीं देख रहा इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी और से नहीं कर रहा हूं होने से मेरे होने का फर्क पड़ता है उसके होने का कुछ नहीं वो तो मुझे देख रहा है पहले भी अब भी आगे भी तो मैं क्या परमेश्वर के साथ सदा जुड़ा हुआ हूं वो मेरे साथ सदा ही जुड़ा हुआ है नहीं मैं कभी जुड़ता हूं कभी नहीं जुड़ता हूं मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं क्योंकि माता पिता भी मेरे जैसे ही है कभी वो मेरे बारे में सोचते हैं कभी मेरे बारे में नहीं भी सोचते मैं भी कभी उनके बारे में सोच लेता हूँ कभी नहीं भी सोचता तो मैं सदा परमेश्वर के बारे में नहीं सोचता तो कम से कम मुझे कितना सोचना चाहिए माँ चाहती है कि बच्चा जो है कम से कम भोजन के समय तो घर में रह जाए उसको बाहर पढ़ने जाना है या खेलने जाना है या कुछ और करने जाना है तो उसकी अपेक्षा रहती है उसकी ये चिंता रहती है तो परमेश्वर कहता है कि भाई तू कम से कम कब तक मेरे पास आ सकता है भक्त कह रहा है तो आ उपये मसी मैं तेरे पास आ रहा हूं तो तेरे पास आने का नाम तेरे निकट होने का नाम उपासना है अर्थात जब मैं केवल तेरे बारे में सोचता हूं और किसी के बारे में नहीं सोचता आप किसी की भी उपासना करते हैं तो क्या करते हैं यही करते हैं बालक को जब भूख लगती है तो वो किसके बारे में सोचता है मां के बारे में सोचता है तो माँ के बारे में सोचता है तो माँ के ही बारे में सोचता है तो कहता है मैं जिसके पास होता हूं जो मेरे पास होता है मैं उसके बारे में सोचता हूं तो कहता है मैं भी तेरे बारे में सोचता कब सोचता हूं दोषावस्ता दोषा कहते हैं रात्रि को और अवस्था कहते हैं दिन वो कहता है कि जैसे माँ चिंता करती है भले आदमी कम से कम दो समय भोजन के समय तो रह ले ताकि तेरा बाकी काम ठीक हो जाए परमेश्वर भी यही कहता है ज्यादा नहीं बाकी दुनिया के काम तो कर कोई बात नहीं है करने चाहिए करने के लिए तुझे भेजा है पर दो समय मेरे से मिल लिया कर यदि दो समय मेरे से मिल लेगा तो तेरा दिन भर का काम बहुत अच्छा चल जाएगा माँ तो शरीर का भोजन कराती है और परमेश्वर आत्मा है तो वो भी भोजन उपासना में करते क्या कुछ कहते हो कुछ मांगते हो कुछ लेते हो भूख अलग अलग तरह की कहे कोई पेट की होती है कोई मस्तिष्क की होती है कोई मन की होती है कोई शरीर की होती है वैसे ही तो मेरी जो आत्मा की भूख है वो कम से कम दो बार तो मिटनी चाहिए तो कहता है कि कौन सा समय होगा दो शावस्त इसलिए हम आपने अपनी उपासना का नाम रखा हुआ संध्या ये काल की दृष्टि से भी और क्रिया की दृष्टि से भी काल की दृष्टि से दो संध्या का जो काल है उस समय जो किया जाने वाला काम है उसे भी संध्या कहते हैं और सम्यक प्रकार से ध्यान करने का नाम भी संध्या है तो जो संधि काल है वो हमारे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हर समय संधि काल होता है तो हर समय तो हर काम नहीं हो सकता मनुष्य एक समय में एक ही, ही काम कर सकता है इसको बहुत सारे काम करने होते हैं तो कौन सा काम कब करे तो वेद कहता है कि संध्या जो है दोषावस्था प्रातः काल और सायंकाल करने का काम है फिर कैसे करना चाहिए कहता है कि दोषावस्था कभी कभी कर लिया करें कहता है नहीं कभी कभी नहीं दिवे दिवे जैसे भोजन कभी कभी करने से काम नहीं होता महीने पंद्रह दिन में एक बार सो लेंगे तो काम नहीं चलेगा दिवे, दिवे। दिन प्रतिदिन और इसमें मूल चीज समझने की क्या है भाई दिन और रात का बात हैं कोई महीने दो महीने में थोड़े तो ही आते हैं वो तो प्रतिदिन ही आते हैं जब दिन रात प्रतिदिन आते हैं उपासना का समय दिन रात है तो हर दिन रात में होगा दिवेदी दिवे, दिवे। दोषावस्था अर्थात उपासना करनी है प्रतिदिन करनी है एक चीज स्पष्ट हो दूसरी है उपासना करनी है प्रातः काल सायकाल करनी है यह संदेह नहीं है कि कब करें इसका ये अभिप्राय नहीं है कि दूसरे समय में आप नहीं कर सकते या करने में कुछ बुराई है कभी कभी हमको समझने में बड़ी परेशानी होती है अच्छे काम का एक नियम है कि अच्छा काम इस समय तो करना ही है इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी समयों में नहीं करना या नहीं कर सकते या करने से पाप हो जाएगा ऐसा नहीं है वो आपकी सुविधा पर निर्भर करता है वो आपके साधनों पर निर्भर करता है वो आपकी योग्यता पर निर्भर करता है तो कहता है उपवाग्नि दिवे दिवे दोषावस्त्र दिया वयम हे प्रभु हम तेरे पास प्रतिदिन आते हैं प्रतिदिन दोनों समय आते हैं फिर जाकर क्या कर लेंगे खड़े हो जाएंगे कोई व्यक्ति किसी के पास गया जी आपके पास आया हूं तो अगला प्रश्न होता है कहिए आने भर से तो बात नहीं बनती आने का प्रयोजन होना चाहिए तो वे कहता है कि आते हैं आने के तरीके दो हैं हम शरीर से कैसे आते हैं और मन से कैसे आते हैं। जब कभी उपासना करने वाले लोग उपासना करते हैं तो उनसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं भाई आप मंदिर में क्यों गए थे बोले भगवान जी के दर्शन करने गए लेकिन एक गलती आपने क्यों की क्या दर्शन तो उनके करने गए थे और आंखें अपनी बंद कर ली क्यों भाई दर्शन तो उन्हीं के करने गए थे क्योंकि वो मंदिर में हैं तो ध्यान में ध्यान तो फिर मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं जब आंख बंद करके ही दर्शन होने हैं फिर मंदिर का कहां प्रयोजन रह गया मंदिर बीच में आता ही नहीं तो फिर ऐसा होता क्यों है उनको मैं एक बात कहता हूं मैंने कहा कि जब मैं किसी व्यक्ति का नाम लेता हूं तो आप देखते किधर वो बैठा पूर्व में है तो क्या पश्चिम में देखते हो क्या वो इधर बैठा है तो इधर ही देखोगे उधर बैठा है तो उधर देखोगे तो इसलिए जब मैं परमेश्वर की बात करता हूँ चाहे मुसलमान करे चाहे ईसाई करे चाहे हमारा सनातनी भाई करे या आर्य समाजी करे जब परमेश्वर की बात करेगा तो दो काम बहुत स्वाभाविक रूप से होते हैं आंखों का बंद होना और हाथों का जोड़ना क्यों हाथ को हम जो कहते हैं ना संस्कृत में इसे कहते हैं पानी इसका बड़ा महत्व है विवाह करते हैं तो संस्कार का नाम क्या है वहां भी पानी का बड़ा महत्व है और ये हमारे व्याकरण वाले कहते हैं इसको पानी कहते क्यों हैं है? तो कहते हैं पर्णव्यवहार है स्तुतउ भाई किसी की स्तुति करोगे तो हाथ न जुड़े ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा करके तो स्तुति आप नहीं कर सकते या ऐसा करके भी स्तुति नहीं कर सकते जब स्तुति करोगे तो ऐसे ही करके करना पड़ेगा यही स्तुति का अर्थ देगा यही यही मुद्रा जो है वो स्तुति का अर्थ देगी तो ये स्वाभाविक होता है कि जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपासना करता है उसका चिंतन करता है उस पर विचार करता है तो उसके आंखें बंद हो जाती हैं और उसके हाथ जुड़ जाते हैं ये सहज है इसमें कुछ बनाना नहीं पड़ता कुछ करना नहीं पड़ता आदमी मंदिर में गया हो तो हाथ तो जुड़ ही जाते हैं आंखें बंद हो ही जाती है तो मैंने कहा कि आप प्रार्थना भी कर रहे हो और आंख भी बंद कर रहे हो तो प्रार्थना जिसको देख रहे हो उसी को करते हो या जिसको नहीं देखते हो उसकी करते हो तो जिसको देखते हो उसकी करते हो? तो जिसको आप अंदर देख रहे हो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो तो ये कहता है कि हम तेरे पास आते हैं तो कैसे आते हैं कहते नमो भरंता नम्रतापर्वक आते हैं मतलब नम्रता जब भी किसी प्रकार से प्रकाशित होगी तो मेरे विचारों में नम्रता है उसका तो मुझे क्या पता लगेगा कि भाई मेरे पास आने वाला नम्र है ये मुझे कैसे पता लगेगा जब तक उसके शरीर की कोई क्रिया मैं नहीं देखूंगा तब तक मुझे उसके व्यवहार का पता ही नहीं लगेगा उसका गुस्सा है ये भी उसके शरीर की मुद्राओं से पता लगता है वो प्रेम में है ये भी उसी से पता लगता है वो प्रार्थना की मुद्रा में है ये भी उसी से पता लगता है कहता है कि मैं प्रतिदिन आता हूं परमेश्वर के पास और कैसे आता हूँ दोषावस्त सायं काल प्रातः काल आता हूं और नमो भरंत नमस्कार की मुद्रा से आता हूं नमस्कार करते हुए आता हूं तो दो बातें पता लगी कि जब भी आप किसी से मिलो तो कैसे मिलो नमोभरण तक तो हमारी किसी से मिलने की जो पहली प्रक्रिया होगी पहली क्रिया होगी वो क्या होगी यही होगी जब बड़े से मिलने की यही होगी तो छोटे से मिलने की भी यही होगी एक बात और कह रहा है उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर धिया व्ययम नमो भरंत एमसी अग्नेसी हे अग्नि हम तेरे पास आ रहे हैं मैं तेरे पास आ रहा हूं तो दिवे दिवे दोषावस्त नमो भरंत क्या क्या करते हुए मुझे उपासना करनी कैसे है उसका पूरा विवरण है किसी से भी आपको ये पूछने की जरूरत नहीं जी उपासना कैसे करेंगे अरे कैसे क्या करेंगे किसी उपासना करने वाले को देख लो या इतनी दूर भी क्या जाने की आवश्यकता है किसी की भी दुनिया में आप उपासना करते तो होगे ही जड़ की चेतन की वस्तु की धन की व्यक्ति की उपासना तो करते ही होगे सोच के देख लो कि उसकी उपासना करते हैं तो कैसे करते हैं आपके किसी अधिकारी की कार्यालय में आप हैं तो यह सोच के देख लो कि एक आदमी की उपासना आप कैसे करते तो जब वो व्यक्ति आपके इस बात से अनुकूल हो सकता है प्रसन्न हो सकता है आपकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित हो सकता है तो वही प्रक्रिया आप वहां कर लो उसमें क्या परेशानी है ये आपत्ति नहीं है कि जो अच्छा काम आप यहां कर रहे हो वहां करना मना है अंतर इतना सा है कि जो आप उसके करने लायक काम है वो यहां करते हो यह गड़बड़ है आप उसको कह रहे हो कि आप सर्वज्ञ हो आप सर्वेश्वर हो वहां तो ठीक है जिसको कह रहे हो वो है और यहां जिसे आप कह रहे हो वो कुछ भी नहीं है पर कह रहे हो तो जो है नहीं वो कहने से प्रसन्न हो रहा है तो जो है उसे आप कह रहे हो क्या नाराज हो जाएगा यही तो समझेगा कि जानता है ठीक है वो कहता है कि मैं उसके पास जा रहा हूं तो उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त प्रातः काल सायकाल नमोभरत और एक चीज रह गई वो कहता है दिया नकल से नहीं अकल से मुझे किसी ने कहा कि देखो मैं दरगाह में गया था और मुझे मनोकामना सिद्ध हो गई और मैं दूसरे ने भी थैला उठाया और चल दिया तो ये क्या हो गया ये दिया हो गया नमोभरण तो हो सकता है धिया तो नहीं हुआ दिया तो तब होगा कि वो ये सोचे कि जो बात मैं चाहता हूं वो वहां संभव है कि नहीं है उसके पास है या नहीं है उसमें सामर्थ्य है या नहीं है तो ये कहता है तुम मेरे पास आना पर बिना अकल के मत आना बिना सोचे मत आना यदि बिना सोचे आओगे तो गलत पते पर डाक भेजोगे तो जाएगी नहीं कभी हमारे मित्र थे पिछले दिनों तो आप आते थे तो उनसे भेंट हो भी जाती थी उनका स्वर्गवास हो गया इतने निष्ठावान इतने निष्ठावान हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा था उनके प्राण कंठ में थे उन्होंने कहा जाओ अपने दोहित्र से कहा जाओ मेरी ओर से चार आहूति लगाकर आओ वो भागा भागा आया कहने लगा जी चारा होती लगानी है बल लगाओ क्यों बोले मेरे नाना कह रहे हैं कि आहुति लगा कर आओ इधर उन्होंने आहुति लगाई गए वो प्राण उनके सुख से चले तो बुद्धि दिया बुद्धि पूर्वक करोगे तो गलत नहीं करोगे और बिना बुद्धि करोगे तो बैठ तो हवाई जहाज में जाओ पर जिधर जा रहा है वहां आपको तो नहीं जाना सवारी तो बहुत अच्छी मिल गई पहुंचना था हैदराबाद पहुंच गए श्रीनगर सवारी का आनंद तो आ जाएगा ना फिर तो ऐसे तो ही नहीं आएगा आप ईश्वर समझ के पूजा कर रहे हो ध्यान कर रहे हो ध्यान में कोई कमी नहीं है यात्रा की बहुत अच्छी है बड़ी सुखद है लेकिन आख खोलोगे तो पाओगे अपने को कहा नीचे अड्डे पर उतरे तो पता लगा ये तो वो शहर ही नहीं है जहां मुझे जाना था तो वेद क्या कह रहा है धिया सोच समझ कर पूर्वक, अनजाने में नहीं अज्ञान पूर्वक नहीं ज्ञान और उपासना भी करो और ज्ञान पूर्वक नहीं करो क्यों वैसे भी उपासना तीसरे स्तर पर है ज्ञान पहले स्तर पर है ज्ञान कर्म उपासना इनमें यदि समीकरण नहीं बना तो ज्ञान के गलत होने से कर्म गलत होगा और कर्म गलत होने से उपासना भी गलत हो जाएगी इसलिए वेद कहता है कि उपासना तो करनी है पर धिया बुद्धि पूर्वक मंत्र पर विचार कर लो उपवाग्नि दिवे दिवे हे अग्ने अग्नेसी हम तेरे पास आ रहे हैं आते हैं दिवे दिवे दिन प्रतिदिन दोषावस्त प्रातः काल और यकाल नमो भरत नमस्कार करते हुए नम्रता पूर्वक किंतु किन्तु धियाप्वाने दिवे दिवे दोषा दोषावस्तर धीया वयम नमो भरंत ओम शांति शांति शांति